नमस्कार स्वागत है आप सभी का अभी हमारे साथ ग्लोबल सब के कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात हो रही है तो जीएल गुप्ता जी हमारे साथ हैं एडवोकेट है और अपनी सेवाएं देते हैं और उनसे बात करते हैं तो जीएल गुप्ता सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बारे में बताइए हमें <laughs> मेरा तो बस प्रोफेशन है जी मैं अपने प्रोफेशन में रहता हूं अच्छा अच्छा और काफी दिन से मैं कुमारी से जुड़ा तो हूँ पर मैं एक मैं एक्टिव तो नहीं हो पाया क्योंकि अपने में काफी व्यस्त रहते हैं एक बार पहले भी मैं कोशिश किया है आने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराया हुआ नहीं लेकिन कराया सब कुछ हुआ हाँ। लेकिन कुछ ऐसे काम आ गया चल के नहीं आ पाया अच्छा अच्छा इस बार भी आई बात चलिए चलते हैं तो पहली बार मेरा आना हुआ आपके आश्रम जी जी जी जी चलिए क्या अनुभव रहा आपका एक अनुभव तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा रहा बहुत आनंद आया हम्म हम्म यहाँ के जो प्रमुख कुमारी बहनों की जो हमने सेवा का लाभ लिया और उनका वो देखा उससे मन गदगद हो गया <laughs> और यहाँ खास जो मुरली हमने सुना जी जी जी शिवानी बहन जी का जमकी बहन जी का और वो तो हुँ, तो हुँ। नाम याद नहीं है जी जी बहुत था जी जी जी बहुत अच्छा मुरली ऐसा लगा कि हां कुछ हमने यहाँ कुछ सीखा कुछ देखा जी जी, के जी। तो अपने तो प्रोफेसर में व्यस्त रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत तो खैर ऐसा नहीं का अध्यात्म अपन रखते हैं पर यहां का जो एक सिस्टम है हुँ हुँ. उसको मन हमें हर्षी मन गया। गया। <laughs> <laughs> आपका, आपका और मैं चाहूंगा की इसको बना के रखे और इस सिस्टम को इस लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में अपनाए ताकि आप दूसरों को भी एग्जाम्पल बन सके तो। बिल्कुल मैं यहाँ से जाने के बाद लोगों को बहुत जोड़ूंगी निश्चित रूप से मैं करूँगा भाई आप लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़िए और देखिये हमने तो यहाँ मने शांति वहाँ जो सब जगह बहुत मजा तो आ गया ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए ऐसा अनुभव मुझे हुआ चल अच्छा आपके यहाँ का जो सारी व्यवस्था है बढ़िया है बहुत बेहतरीन थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि हम लोग कॉन्फ्रेंस भी जाते हैं वहाँ तमाम सब व्यवस्था हमको नहीं दिखी जो यहाँ हमको दिखी ब्रह्म आश्रम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 आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर अनुभव सुनते जा रहे हैं आप और अभी हमारे साथ संतोष गुप्ता जी हैं कैसे हैं आप बहुत अच्छा बहुत बहुत स्वागत कहाँ से आप मैं रीवा मध्य प्रदेश अच्छा अभी मध्य प्रदेश रीवा से है, तो है। अच्छा मोबाइल नंबर वगैरह जी बताइए आपका अनुभव क्या है बहुत बहुत अच्छा लगा यहां के यहां जो सेवा शांति ही अनुभव तो अंदर से मर हाँ तो व्यक्त नहीं, नहीं कर पा रहे हैं नहीं कर सकते <laughs> जी संतोष जी आए थे हम लोग बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत बहुत साधुवाद और मैं चाहूंगा कि इस अनुभव को बना के रखें चिंतन में रखिए आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन सुनते गुल रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मत बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते आइए रीवा से हमारे साथ काफी मेहमान हैं जिनसे आप मुलाकात कर रहे हैं शिव प्रसाद जी हमारे साथ हैं। स्वागत है शिव प्रसाद जी बताइए अपने बारे में छोटे थे हम्म हम्म। जब थोड़ा बड़ा हाथ से पत्थर मंदिर बनवाई अरे वाह पूजा पाठ करते थे दुनिया जी जी जी यहाँ सब बोलते थे बस यही ये तो पहला मौका हमको मिला है बिल्कुल शिव प्रसाद जी मैं चाहूंगा कि यहाँ से क्या ले जा रहे हैं आप यहाँ से ओम शांति हाँ बस यही लेना है की हमारी आत्मा जो है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 मुस्कुराते रहोबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का और रीवा से हमारे साथ लोग जुड़े हैं तो ओम शांति भाई जी कैसे हैं आप क्या नाम है आपका राजवान भाई राजवान भाई बहुत बहुत स्वागत है आप रीवा से पार्टी को लेकर आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है बढ़िया है सर हाँ। मेरा अनुभव जो है मैं हर साल से जुड़ा हुआ हाँ, हाँ, हाँ। मैं रिटायर्ड बैंक अच्छा अच्छा इसके बाद जब से जुड़ गया तो मैंने शुरू वहीं अच्छा लगता सेंटर में ही अच्छा लगता ये तो है तो यहाँ के अच्छा ही हमारा पंद्रहवा सोलहवा टर्न है अरेवा और कभी कभी तो किसी किसी मैंने हर क्वार्टर में हो जाता है एक एक नगर में मेरी कुटिया अरे वाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत शुक्रिया आपको बहुत बहुत-बहुत और इसी तरह आप सेवा करते रहें। बाबा आपको बहुत शक्ति दे लोगों के आशीर्वाद और दुआएं हैं। <laughs> जी जी और बाबा है बाबा जो बिल्कुल बिल। वो, द्रामा जो है, वो तो जी शुक्रिया ओम शांति मजा रहे आइए रीवा के मेहमानों से मुलाकात हो रही है सुनील दुबे जी हमारे साथ है सुनील दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और ग्लोबल सबमिट का अनुभव सुनाइए <laughs> तो जी जी क्या क्या सीखा आपने यहाँ सीखा मुख्य रूप से ये है आत्मा हमारी ये शरीर का हो गई में कुछ नहीं रहना बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आप इन आत्मा के बारे में जो समझा है उसे प्रैक्टिस करते रहे सेंटर पे जाके भी बताइए और अपने परिवार में भी इसका प्रचार प्रसार कीजिए ओम शांति